माँ की बातें सरयू बाला देवी सोमवार 12 अगस्त 1918 मैं शो खरण की बड़ी इच्छा है कि कुछ खाना बनाकर आपको खिलाया जाए सो मैं यदि पका कर लाऊं तो क्या आप खाएंगे माँ क्यों नहीं खाऊँगी बेटी तुम मेरी बिटिया जो हो परंतु ज़्यादा मत करना बस थोड़ा बहुत करने से हो जाएगा स्वास्थ्य ठीक नहीं है न और इस रास्ते लाना होगा मैं अच्छा ऐसा ही करूंगी। इतना कहकर ही मैंने उस दिन विदा ली अगले दिन कुछ खाना बना कर ले जाते ही माँ ने कहा यह देखो जी कितना कष्ट करके यह सब ले आई हो नलनी दीदी ने कहा तुम मांगती हो तभी तो ले आती हैं माँ बोली इससे नहीं मांगूंगी, मेरी बेटी है और यह क्या हम कम सौभाग्य की बात है क्या कहती हो बेटी मैं ठीक ही तो है माँ जो कृपा करके लाने को कहती है उसी से हम लोग धन्य हो जाती हैं आज काफ़ी रात हो जाने के बाद ही गई थी भोग के बाद प्रसाद लेकर घर लौटते समय मैंने कहा कल शायद आना नहीं हो सकेगा माँ एक घर में विवाह का निमंत्रण है माँ अच्छा तो कल ना आने से समझूंगी कि विवाह में गई हो उस दिन का घी ठीक नहीं था तली हुई चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई उस दिन माँ के ऐसा कहने के कारण एक दिन मैं अच्छे घी से कई तरह की चीज़ें पीठा दाल सब्जी आदि बनाकर ले गई खाकर माँ ने बड़ा आनंद व्यक्त किया माँ की भतीजी नलनी दीदी ने माँ की भतीजी नलनी दीदी में थोड़े छूट का भाव था उन्होंने भी उस दिन वह सब खा कहा था मुझे तो किसी का पकाया अच्छा ही नहीं लगता परंतु इसके हाथ का खाने में तो घृणा नहीं होती माँ ने कहा क्यों होगी यह मेरी बेटी जो है बाद में उन्होंने मुझसे कहा देख उस दिन तुम जो अरवी के पत्ते की चटनी लाई थी वह उन लोगों ने मुझे नहीं दी